आनंद की खोज एकांत एवं निर्जन में साधना भगवान में मन कैसे लगे इस प्रश्न के उत्तर में श्री रामकृष्ण विभिन्न उपायों के साथ साथ निर्जन में साधना एकांतवास की सलाह अवश्य दिया करते थे वे कहते थे कि यदि पानी में दूध मिलाया जाए तो वह उससे मिलकर एक हो जाएगा लेकिन यदि उसी दूध को पहले निर्जन में बिना हिलाए डुलाए दही बनाकर बाद में मथ कर मक्खन निकाला जाए तो वह मक्खन पानी पर तैरता है जब कोई पूछता कि क्या संसार में रहकर भगवत प्राप्ति संभव है तो वे कहते अवश्य संभव है पर पहले कुछ दिन निर्जन में रहकर साधना कर लेनी चाहिए जो लोग राजा जनक को अपना जीवनादर्श बताते उन्हें वे कहते थे कि जनक ने भी पहले निर्जन में फिर नीचे पैर ऊपर करके बहुत साधना की थी उसके बाद वे निर्लिप्त होकर संसार में रह सके थे सांसारिक कर्मों में लिप्त गृहस्थों के लिए लंबे समय के लिए निर्जनवास संभव नहीं होता यह वे समझते थे अतः वे कहते थे कि यदि एक दिन हो सके तो भी अच्छा है यदि तीन दिन सात दिन जितने दिन भी हो सके समय निकालकर बीच बीच में जाकर भगवान को पुकारना चाहिए घर के पास ही ऐसा कोई स्थान चुन लेना चाहिए जहां पर बीच बीच में जाया जा सके वस्तुतः सभी धर्म शास्त्रों ने एकांतवास को महत्व दिया है गीता के तेरहवें अध्याय में विविक्त देश सेवित्व तथा अरतिर जनसंसदी अर्थात एकांतवास तथा जन समाज से दूर रहना इन दो के दो को ज्ञान साधनों में गिनाया गया है तथा श्रेष्ठ योगी को विवेक से भी कहा गया है यही बात ईसाई सूफी तथा अन्य संप्रदायों की शिक्षा में भी पाई जाती है समग्र संत परंपरा में शायद ही ऐसा कोई संत होगा जिसने जीवन में कभी न कभी एकांत में साधना न की हो जो संत महात्मा या साधु सन्यासी जन समाज में कार्यरत अथवा धर्मांर्म प्रचार करते दिखाई देते हैं वे या तो चित्त शुद्धि के लिए कर्म कर रहे साधक अथवा भगवत प्रेरणा से लोक कल्याणार्थ सेवार सिद्ध महापुरुष होते हैं सत्य तो यह है कि एकांतवास साधना का एक अनिवार्य अंग है अगर यह कहा जाए कि एकांतवास के बिना साधना संभव ही नहीं तो अति अतिशयुक्त नहीं होगी अगर यह अति अतिशयुक्त भी हो तो भी साधक के मन में इसके महत्व को दृढ़ता से बिठाने के लिए इस कथन को सत्य मान लेना ही श्रेयस्कर है एकांतवास क्यों महत्वपूर्ण है साधना के लिए बनो निग्रह आवश्यक है भगवान में मन लगाने के लिए पहले उसकी चंचलता को शांत करना होगा और मन चंचल होता है दो कारणों से इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त बाह्य संवेदनों के कारण तथा चित्त में संचित पूर्व संस्कारों के उदित होने के कारण अगर बाहर से आ रहे संवेदनों को न रोका जाए तो वे चित्त को विक्षिप्त तो करेंगे ही वासनाओं को पैदा कर नए भोग संस्कार भी पैदा करेंगे अतः यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम मन को एकांत में ऐसे परिवेश में रखा जाए जहां बाह्य विषयों का संस्पर्श हो, ऐसे में केवल संस्कारों से उत्पन्न होने वाली चंचलता की ही समस्या होगी और यदि संस्कार अच्छे हो, तो मन आसानी से शांत हो जाएगा ध्यान के लिए एकांत एक आवश्यक शर्त तो है ही श्री रामकृष्ण कहते हैं ध्यान करो वन में मन में कोने में वन और घर का कोना दोनों एकांत के ही देवतक हैं लेकिन ध्यान के अतिरिक्त भी निर्जन स्थान में कुछ दिनों के लिए निवास साधना के लिए आवश्यक है आसक्ति त्याग त्याग एवं वैराग्य के बिना आध्यात्मिक जीवन संभव नहीं है इसलिए बहुत से साधक विधिवत संन्यास लेकर संसार विषय कर्म एवं समग्र वासनाओं को त्याग कर निर्जन में अनन्य भाव से भगवत चिंतन के लिए जीवन यापन करने चले जाते हैं जो लोग ऐसा नहीं कर पाते उनके लिए मन से त्याग अर्थात संसार की वस्तुओं कर्म एवं विषयों से आसक्ति का त्याग आवश्यक है इसमें एकांतवास बड़ा सहायक होता है जितने दिन हम एकांतवास करते हैं उतने दिन अभ्यस्त कर्मों एवं विषय भोगों का भी किसी न किसी मात्रा में त्याग करना पड़ता है एकांत में न तो समाचार पत्र है न ट्रांजिस्टर न संसार की खबर देने वाला कोई व्यक्ति कर्म भी यदि करते हैं तो वे कर्म नहीं जिनके हम अभ्यस्त हैं यानी संसार से कुछ दिनों तक पूरी तरह कट कर रहते हैं फिर उन लोगों से भी दूर जो हम पर आश्रित हैं अथवा जिन पर हम शारीरिक अथवा मानसिक दृष्टि से आश्रित हैं पांच सात दिन इस तरह के नए परिवेश में रहने पर हम पाएंगे कि हम अनभ्यस्त जीवन जीने में सफल हुए हैं और संसार भी हमारे बिना चलता ही रहा है रुका नहीं है है इस तरह अहमता अहमता ममता ममता का भाव कम होता है। त्यागने का जो काम हम केवल मानसिक स्तर पर ही करते थे उसे व्यवहारिक बाह्य स्तर पर भी करने का अवसर मिलता है इसके साथ अगर श्री रामकृष्ण के उपदेशानुसार ऐसी प्रार्थना की जाए कि प्रभु संसार में तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है तो और भी अच्छा है मन के का एकांत वास का अध्ययन। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि हम अपने मन का निरीक्षण करने का अवसर पाते हैं कोलाहल में सतत व्यस्त जीवन में अपने मन का अध्ययन करना संभव नहीं होता हमारे अचेतन मन में ऐसी अनेक इच्छाएं वासनाएं कल्पनाएं छिपी रहती है जो सतत व्यस्तता के कारण चंचल मन पर आ नहीं पड़ पाती परिवेश प्रवृत्त होने, होने को बाध्य करते हैं ऐसी स्थिति में हम अपने आप को शुभ सज्जन यही नहीं संत समझने का भ्रम पाल बैठते हैं निर्जन में जब समाज की दृष्टि हम पर नहीं होती नहीं स्वभावगत कर्मों में मन प्रवृत्त हो पाता है तब अचेतन मन को व्यक्त होने का अवसर मिलता है और असंख्य संबद्ध असंबद्ध शुभ अशुभ नए पुराने विचार चेतन मन पर उभर आते हैं। सजग साधक इन सब का निष्पक्ष दृष्टा के रूप में निरीक्षण कर अपनी यथार्थ आध्यात्मिक अवस्था का ज्ञान प्राप्त कर सकता है लेकिन यह स्थिति प्रारंभिक साधक अथवा दुर्बल मस्तिष्क वाले के लिए खतरनाक भी सिद्ध हो सकती हो सकता है यही कारण है कि प्रारंभिक साधक को एकांतवास का सुझाव नहीं दिया जाता इसके बदले संसार से अलग किसी शांत आश्रम में संतों के साथ वास ऐसे लोगों के लिए अधिक लाभप्रद होता है एक और खतरा है गतिविधि कम हो जाने पर साधक तमो गुण का शिकार हो सकता है। एकांत में ध्यान के बदले ही ही अपना समय गवा दे सकता है। वस्तुतः व्यक्ति एकांतवास का पूरा पूरा लाभ उठा सकता है भगवत चिंतन एकांतवास का मुख्य उद्देश्य शुभ आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा मन को जीतना है सके लगना तथा भगवत चिंतन का ऐसा अभ्यास कर लेना है कि व्यस्तता एवं कुलाहल के बीच भी उसे बनाए रखा जा सके प्रभु तो सदा ही हमारे भीतर विराजमान है कुलाहल के बीच हम उनकी छीण पुकार नहीं सुन पाते बाह्य कुलाहल और स्वयं की व्यग्रता व्यस्तता के समाप्त होने पर अनायास ही प्रभु की पुकार उनका आंतरिक आह्वान सुनाई देगा अतः अंतर्मुखी होने के लिए शांत वातावरण में रहना परमावश्यक है हम प्रभु के इस आह्वान को सुनकर कितने समय तक उनका सानिध्य कर पाते हैं यह तो हमारे पूर्व अभ्यास एवं साधना की लगन पर निर्भर करता है एकांतवास की विधि पहला यह आवश्यक है कि एकांतवास के लिए जाने के पूर्व मन को तैयार कर लिया जाए जिससे वह उस अवसर का पूरा लाभ उठा सके कुछ दिन पूर्व से ही हमें ध्यान जबकि मात्रा एवं बैठके बढ़ा देनी चाहिए मन एकाग्र न हो तो भी शरीर को बार बार ध्यान के आसन पर बैठने का अभ्यास करा दे साथ ही निर्जन में साधना के प्रेरणा प्रदान करने वाला निवृत्ति परक साहित्य तथा उन संतों की जीवनियाँ पढ़ें जिन्होंने दीर्घकाल तक निर्जन में साधना की थी इस प्रकार हमारा मन प्रस्तुत हो जाएगा दूसरी बात ध्यान में रखने की यह है कि शुरू में अधिक दिनों का एकांत न करें। व्यस्त रहने वाले कर्मठ व्यक्ति के लिए तीन पाँच या सात दिन ही पर्याप्त है पर इस विषय में कोई नियम नहीं बनाया जा सकता कुछ लोगों में ऐसी क्षमता होती है कि लंबे समय तक व्यस्तता के बाद अचानक निर्जन में जाने पर भी वे अपना संतुलन बनाए रखकर उनका भरपूर लाभ उठा सकते हैं तथा वहां भी लंबे समय तक रह सकते हैं यह सुझाव एक सामान्य सावधानी की दृष्टि से दिया गया है तीसरा कोई ऐसा निर्जन आश्रम देवालय आदि चुने जहां का वातावरण सात्विक हो तथा किसी सतपुरुष का संग भी उपलब्ध हो भले ही हम एकांत में अवसर पर किसी से वर्तालाप या व्यवहार करना पसंद न करें फिर भी ऐसा कोई सत्संग उपलब्ध होना चाहिए जिसका आवश्यकता पड़ने पर लाभ उठाया जा सके चौथा एकांशवास में प्रारंभ से ही अत्यधिक ध्यान जब करने का प्रयत्न करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बदले ध्यान स्वाध्याय अनुष्ठानिक पूजा भजन कीर्तन को शारीरिक इत्यादि का एक मिला -जुला दैनिक कार्यक्रम बनाना चाहिए जिससे विविधता के साथ ही मन उच्च आध्यात्मिक स्तर पर भी बना रह सके अन्यथा रूखेपन तथा अरुचि की संभावना रहती है जब ध्यान में मन न लगे तो स्वाध्याय करने लगे स्वाध्याय में बैठे बैठे शरीर जड़ हो रहा हो तो उठकर कुटिया में झाड़ू लगा दे या आश्रम का अन्य कोई कार्य कर दे जिससे शरीर को भी थोड़ा व्यायाम मिले साधु अथवा ब्रह्मचारी माधुकरी भिक्षा के लिए भी जा सकते हैं इस तरह के मिले जुले कार्यक्रम में समय व्यर्थ गंवाने की भी समस्या नहीं होगी इसी प्रकार एकांतवास को थोड़े समय एवं मिले जुले कार्यक्रम से प्रारंभ कर अगले अवसर पर अधिक समय के लिए तथा अधिक तीव्रतर रूप में किया जा सकता है दूसरी बार पंद्रह दिन या एक महीने के लिए जाए शारीरिक गतिविधि कम हो तथा स्वाध्याय लेखन अध्ययन आदि अधिक हो तीसरी बार ध्यान जप का समय एवं बैठकों में वृद्धि की जा सकती है यदि भगवंत चिंतन का लक्ष्य स्पष्ट रहे तो इस तरह निर्जन साधना को धीरे धीरे तीब्रतर से तीब्रतर करने के में कोई कठिनाई नहीं होगी कुछ काल तक एकांतवास तथा निर्जन में साधना करने के बाद पुनः कर्म क्षेत्र में लौट जाना होगा निर्जन में संसार की झंझटों तथा जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने में बड़ा सुख है लेकिन यह सदा स्मरण रहे कि निर्जनवास एवं एकांत में साधना ही लक्ष्य नहीं है वह साधना है हमें ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है जब हम निर्जन में भी उसी सरलता एवं स्वाभाविकता से रह सकें जितनी जनहाकिण परिवेश में मन को ऐसी स्थिति में उन्नीत व प्रतिष्ठित करना है जहाँ वह सभी स्थितियों में कुलाहल में एवं शांत दोनों ही प्रकार के वातावरण में अपना संतुलन बनाए रख सके वही व्यक्ति आदर्श है जिसका मन हिमालय की कंदराओं में भी निरंतर भगवत चिंतन की क्रिया से गतिशील है और जो महानगरी की व्यस्त कोलाहल में सड़क पर भी ब्रह्मनिष्ठ की शांति में प्रतिष्ठित है कर्मण कर्म यह पश्चिद च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येश स युक्त कृष्ण कर्मकृत गीता